बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला चौरानबे धर्म के तीन रत्न गौतम बुद्ध का सारा उपदेश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 ये अचेतन से आ रहा है, यह तुम्हारी पशुता का हिस्सा है यह उस जगत की खबर है जब न कोई नीति थी न कोई नियम थे यह उस चैतन्य की खबर है जैसा पशुओं के पास है जो भला लगा जैसा भला लगा कोई उत्तरदायित्व ना था अचेतन कहता है इस स्त्री को भोग लो चेतन कहता है नहीं नीति है मर्यादा है अनुशासन है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 तुम किसी तरह अचेतन को दबा के उसकी छाती पर बैठ जाते हो कहते हो नहीं ये ठीक नहीं यह करने योग्य नहीं इसलिए नहीं करेंगे ये कर्तव्य नहीं इसलिए नहीं करेंगे मगर भीतर बात तो उठ गई भीतर वासना तो जग गई है तुम दबा के बैठ जाओगे तुम सांप के ऊपर बैठ गए लेकिन सांप भीतर जिंदा है और कुलबुलाएगा सपनों में सताएगा रात जब नींद में सो जाओगे तब शायद ही किसी को अपनी पत्नी का सपना आता हो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 वो सब तैयार बैठे कि तुम मानो अचेतन की और तुम्हें दंड दें वो सब चेतन की सेवा में लगे ये मनुष्य की स्थिति है इस स्थिति में हर हालत में द्वंद्व है तुम कुछ भी करो तुम दुख पाओगे इस स्थिति में सुख हो नहीं सकता तो सुख के दो ही उपाय हैं फिर एक उपाय ये है कि चेतन को भी अचेतन कर दो तो तुम्हारे भीतर एक रस्ता आ जाए यही आदमी शराब पी के करता है या एल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 इसलिए सभी ध्यानियों ने शराब का विरोध किया है तुम समझ लेना क्यों विरोध किया है सभी ध्यानियों ने शराब का विरोध किया है कारण यह नहीं है कि शराब में कोई खराबी है कारण यह है कि शराबी कभी ध्यान नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने तो ध्यान का सब्स्टिट्यूट चुन लिया ध्यान में भी एक रास्ता होती है शराब में भी एक रास्ता होती तो जो शराब पी के एक रास्ता को पाने लगा सस्ती एक रास्ता मिल गई जाके